श्री सीता श्री ताराम वंदे विदे थनया पद पुंडरीकम्‌ पदपुंडरीकशौरसौरभ सहित योगी चित्त हंतमनिषम मुनिह सुस्यम सनमानीपीत आदाप हरता दातापदा लोका विराम श्रीराम भयो मृदुमुकावत मन शुभ चितवनी भली निमिकुल चंद जय श्रीरा Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sri Sita Ram Ji Maharaj. महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री सुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की सब भगवान की जय श्री सीता जय जय श्री राधेश नम पार भगवत चरण कमला नुरागी बंधु श्रद्धा मई माताओं कलाकार बंधुजन हम आप सभी श्री राम मंदिर के इस भव्य सभागार में उपस्थित होकर भगवान और उनके भक्तों की मंगलमयी कथाएं श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से यह मंगलमय कार्यक्रम आरंभ हो उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ खोले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 Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Ram Ram, Sita Ram, Ram Ram, Sita Ram, Ram Ram, Sita Ram. siita ram siita ram siita ram siita ram siita naam ram ram siita ram ram ram siita ram ram ram siita ram ram ram radhe shyam shyam cham radhe shyam shyam cham radhe shyam shyam cham radhe shyam shyam cham radhe shyam shyam cham Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Shita Ram Ram.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 nada ram ram ra Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram Ram, Sita Ram.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 जी महाराज को मलदचित अति दीन दया कोल दया दीन दयाला को मदया जुड़े दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ बल होल पो मल दीन दयाल पर दया करने वाले हैं अकार कृपा करने वाले हैं भगवान के इन गुणों को सुनकर भगवान पर भरोसा रखकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेना ही जीव के परम कल्याण का हेतु है गए राम शरण सबको भलो अब भगवान को मानने के कई उपाय बताएं। भगवान कहते हैं कि तुम संत महापुरुषों का संग करो भक्ति मेरी प्रथम भगत संतन कर संगा लेकिन संग साथ नहीं इसीलिए हमारे एक शब्द सतसंग हम तन से जब किसी के पास रहते हैं तब वो साथ है और मन से जब किसी के पास रहते हैं तब वो संग है तो संत के समीप मन से रहना दूसर रतिम कथा प्रसंगा मेरी कथा में रति हो रति एक महिला का नाम है रति के पति का नाम है काम पर भगवान कहते हैं कि मेरी कथा के प्रसंगों में रति तो रहे काम न रहे कोई कामना न रहे प्रेम रहे मेरी भक्त गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा भी मेरी भक्ति है अगर कोई अभिमान छोड़कर गुरुजी के चरणों की, की सेवा करता है तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान भगवान कहते मेरे कोई गुण गाए तो मेरी ही सेवा है पर शर्त है चौथी भगति मम गुणगन करी कपट कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करे अब कहा यह बातें देखने को मिलती एक गुरुजी जी काशी में रहते थे उनका शिष्य गया सज गए बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया गुरुजी के पास लौट कर आ रहा था गुरुजी प्रसन्न हुए शिष्य लौट कर आ रहा है शिष्य लौट कर आया गुरुजी ने पूछा कि बेटा अब तो तुमने सबको हरा दिया अब तो कोई बचा नहीं होगा चेला गुरुजी से बोला कि गुरुजी बस अब आप ही बचे हो बोलो अभिमान छोड़कर गुरुजी की सेवा कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गायन और मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास भगवान की भक्तियां हैं एक गई मथुरा में आज जल्दी ही दही माखन बिक गया उसने सोचा बाजार में घूमकर देखें, एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी बैठ गई मटकी रख ली हाथ जोड़कर बैठी व्यास जी ने कहा भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार भव सागर से जीव ये कैसे जावे पार तनवल धनबल बुद्धिबल सरे न एक कहु काम एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम ग्वालियर ने सोचा कि जब राधेश्याम नाम लेने से लोग भावसागर से तर जाते हैं तो मैं तो जमुना मैया ही पार करती हूं नाव में दो पैसे इधर से दो पैसे उधर से चार पैसे खर्च होते हैं अब तो मंत्र मिल गया नाव वाले घाट पर गई ही नहीं विश्वास जमुना जल पर पांव रखा डूबा नहीं दूसरा पांव रखा डूबा नहीं पैदल चलकर पार हुआ अब आना जाना पैदल करे चार पैसे बचे एक महीने बाद उसने सोचा कि जिन गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया है उनको बुलाकर स्वागत करना चाहिए जी का मकान पूछते पूछते गई निवेदन किया कल हमारे यहां दोपहर को प्रसाद ठीक है मैं लेने आ जाऊंगा दूसरे दिन ग्वालिन समय से पहुंची पंडित जी पहले से ही तैयार ग्वालिन उन्हें लेकर चली सीधे ही जाने लगी पंडित जी ने कहा नाव वाला घाट तो उधर है ग्वालिन बोली इधर से चले गए अब जमुना किनारे आए तो वहां कोई साधन नहीं ग्वालिन ने एक चरण रखा दूसरा रखा राधे श्याम खड़ी हो गई जल पर पंडित जी का हाथ पकड़ा अब उस समय तो मंत्र के अलावा कुछ बोल नहीं सकती थी वो तो उसने हाथ पकड़कर कहा राधे श्याम राधे श्याम अब पंडित जी ने सोचा जहां ये खड़ी है हो सकता कुछ रखा हो वहां अपनी धोती ऊपर की और पंडित जी ने जैसे ही पांव रखा कमर कमर तक पानी में चले गए कहने लगे बेटी जहां तू खड़ी है वहां कुछ रखा है क्या अब वो बोल नहीं सकती थी वो कह रहा श्याम और आगे बढ़ने लगे पंडित जी का हाथ पकड़े अब पंडित जी को बार बार डूबकी लगे ऊपर आए अब पंडित जी कहे तू मेरा हाथ छोड़ तू मेरी ये सोने की अंगूठी ले ले हार ले ले घड़ी ले ले पर मेरा पीछा छोड़ अब वो कुछ बोल ना पावे वो कहे राधे श्याम राधे श्याम एक ही धुन लगाई थी वो गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम बोलो रा बुरुजी बोलो राधेशमु जी बोलो राधेश गुरु जी यमुना क्या सागर में भी यमुना क्या सागर में भी किसी मंत्र से काम गुरु जी बोलो राधेश्याम गुरु जी बोलो राधेशम गुरु जी बो राधे श्याम यमुना क्या भाव मंत्र से काम गुरु जी बोलो राधेशा गुरु जी बोलो राधेशा गुरु जी बोलो राधेशा बोलो राधेशा गुरु जी बोलो बोलो राधेश शरीर की ताकत लगाई ग्वालिन ने हाथ नहीं छोड़ा घड़ी अंगूठी का लोभ दिया ग्वालिन ने हाथ नहीं छोड़ा तन की शक्ति काम नहीं आई धन का लोभ काम नहीं आया बेटों का भय दिखाया और ग्वालिन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो हाथ खींचते ले जा रही पंडित जी ने सोचा ये सामान्य महिला नहीं है ये कोई चुड़ैल है जादू गर्मी है तुड़ैल जादू गर्मी अथवा यही सोचकर पंडित जी करने लगे पुकार पंडित जी घबड़ाए अब बचाओ कौन बचाए उबारो राधा घन घनश्याम ग्वालिम बोली गुरु जी बोलो राधे श्याम उबारो राधा श्याम गुरु, गुरु, रा गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्यामेश जमुना क्या भावसागर में भी जमुना क्या भावसागर में इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम पार हो गए अब पंडित जी ने सोचा पता नहीं घर ले जाकर क्या करते पर घर ले गई स्नान कराया नए वस्त्र धारण कराए भोजन कराया भोजन के बाद दक्षिणा और चरणों में प्रणाम किया <laughs> पंडित जी ने पूछा कि बेटी मैं नदी में डूबता रहा जमुना जी मैं तुम पार हो गई रहस्य क्या ग्वालिन बोली गुरुजी मुझे मंत्र मिल गया राधे शाम यह तो भवसागर से पार ले जाता मैंने सोचा जमुना जी कोई तो पार करना है अच्छा बेटी यह मंत्र तुझे किसने दिया कहाँ से मिला ग्वालियर ने हाथ जोड़कर बोली जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम गुरु जी बोलो ला दे गुरुजी जी के आंखों में आंसू आ गए उन्होंने कहा कि मैं मंत्र देता रहा लेकिन तेरे जैसा विश्वास मेरे मन में भी नहीं आया धन्य है तू महिमा मंत्र की कम नहीं है कमी तो विश्वास की है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास विश्वास मालूम कैसा होना चाहिए एक बार बरसात नहीं हुई बरसात नहीं हुई बरसात में सब लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो पानी बरसेगा। इन प्रार्थना करने वालों में एक बालक भी जा रहा था बालक छतरी लिए था सबने कहा तू छतरी लेकर क्यों जा रहा है उस बालक ने कहा कि आप लोग मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रार्थना करेंगे तो पानी बरसेगा तो छतरी की जरूरत तो पड़ेगी इसलिए लेकर जा रहा था यह है विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा भगवान कहते हैं यह भी हमारी भक्ति है सज्जनों के नियम का पालन करो यह भी हमारी भक्ति है सब में मुझे देखो आ, क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया मैंने दर पर्दा तुझे माहे जभी देख लिया तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में सो तुझे लोग देखेंगे वहां हमने यहीं देख लिया और हम नजरबाजों से तुझ छुप ना सका जाने जहा तू जहा जाके छुपा हमने वहीं देख लिया सब में भगवान को देखना और साथ ही का मोहित अधिक संत कर लेखा मुझसे अधिक संत को समझना क्यों क्यों क्योंकि संत न होते तो सब में भगवान का दर्शन कौन कराता एक गांव था कई लोग रहते थे गांव में गांव के बाहर मंदिर था भगवान कृष्ण का मंदिर गांव के बाहर होने से मंदिर के भगवान कहलाते थे विपिन बिहारी भगवान मंदिर का नाम ही था विपिन बिहारी जी का मंदिर मंदिर के थोड़ा आगे चलने पर एक नदी नदी, नदी के उस पार एक महात्मा कुटिया बनाकर एकांत में रहते बरसात बीत गई एक दिन पुजारी की शाम की आरती कर रहे थे शाम का समय आरती की तैयारी कर ली अब शुरू होने वाली है आरती उसी समय किसी व्यक्ति ने दौड़ते हुए आकर खबर दी पंडित जी पंडित जी वो महात्मा जो नदी के उस पार रहते थे वो मंदिर में दर्शन करने आ रहे थे पुल पर नदी के पुल पर जो गड्ढा हो गया उसमें उनका पांव फंस गया वो गिर गए हैं निकल नहीं पा रहे हैं मैं दौड़ते हुए खबर देने आया हूं पंडित जी ने जो सुना भगवान की आरती की तैयारी की थी आरती, आरती ऐसे ही छोड़ दी भाग लोगों ने कहा कैसा पागल व्यक्ति है भगवान की आरती छोड़कर चला गया पर पंडित जी चले गए दो चार लोगों को साथ लेकर गए महात्मा को निकाला गड्ढे से घर ले आए उनको नए वस्त्र धारण कराए स्नान कराया जहां जहां चोट लगी थी वहां दवा लगाई और कहा अब आप आराम करो आराम करने लगे तब पंडित जी ने आकर भगवान की आरती उतारी लोग तो चले ही गए थे सवेरे सवेरे जाते जाते महात्मा जी कह गए कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं फिर आएगा ठीक है महाराज पुजारी जी ने अपनी पत्नी से कहा कि महात्मा फिर आएंगे फिर गड्ढे में ना गिर जाएं। इसलिए इस गड्ढे में मिट्टी डालकर हम लोग सड़क बराबर कर देते ठीक है और संत की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए इसलिए किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है मैं मिट्टी खोद खोद कर तुम्हारी टोकनी में भर दूंगा और तुम टोकनी सिर पर लेकर इस गड्ढे में मिट्टी डालते रहना ठीक है दोनों गए पत्नी का नाम था सुमति कुमारी पुजारी जी मिट्टी खोदते टोकनी में भरते टोकनी सुमति कुमारी सिर पर रखती गड्ढे में डाल देती पंडित जी ने कहा भगवान का नाम भी लेते चले ठीक है तनसो सहत दुख मनसो करत काम मुखसों जपत नाम श्याम यदुवी रखो श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम टोकनी सिर पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मिट्टी डाल दी इधर दूसरी टोकनी भरी रखी वह सिर पर रखी फिर मिट्टी डाल दी इसी तरह क्रम चल रहा था तब तक सुमति कुमारी ने देखा कि दूर गायें चल रही थी उन गाय चराने वाले ग्वालों में से एक छोटा सा बालक दौड़ कर आया देखो विनीत सीध सती को सहायक बन बन, बन बन से सिधायो एक बालक अहि को एक ग्वाला आया सुमति कुमारी ने उसे देखा वह सुमति कुमारी से बोला मैया ए, मेरे सिर पर रख दो टोकनी मैं गड्ढे में मिट्टी डाल डाल नहीं नहीं, नहीं, नहीं सुमति कुमारी ने कहा यह काम तो हम ही करेंगे नहीं मैया शरद पूर्णिमा के दिन याद रखना मैं आऊंगा आज मिट्टी मुझे डाल लेने दो मुझे डाल लेने दो सुमति कुमारी ने कहा तो याद क्या रखो टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो कहूं बानी मधुर बोलो हरैया पर पीर को और यही कहा मैया घर जा हो पे समय पे रखियो ध्यान देवइयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को खीर पूरी का प्रसाद खिलाना शरद पूर्णिमा के, के ठीक ठीक सुमति कुमारी तो चली गई अब ग्वाला अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी रखे गड्ढे में डाला है फिर टोकनी रखे पुजारी जी ने सोचा कि देखें गड्ढा कितना भर गया है कितना रह गया है तो उन्होंने ऐसे दृष्टि पीछे डाली और देखा कि गड्ढे में मिट्टी तो कोई ग्वाल डाल रहा है तो दृष्टि परत ही भय दोल पत्नी के शुभ काम को करत बिलो के ग्वाल बड़े नाराज होकर बोले अरे मूर्ख तू कहां से आया? आयो कहा मूढ़ मार्ग बनावन है तो सुकृत बटाएं लेत तो सुमति कुमारी सुमति कुमारी के पुण्य नष्ट कर दा दात कटकटात गारी धमका दिया तो बालक सिर पर टोकनी रखे ही, रखे ही भागा गांव की तरफ पुजारी ने कहा जाएगा कहा गांव में तुम्हें छोडूंगा तो आगे वो बालक भागता जाए पीछे पुजारी पर उस बालक ने देखा कि पुजारी तो आ ही गए गांव तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा तो मंदिर में घुस गया मंदिर में प्रविशो विचित्र बाल पंडित जी ने कहा तो छोड़ूंगा ही नहीं और मंदिर में पीछे से पंडित जी भी घुसे तो देख के चरित्र चक्ष चकित पुजारी के जिस आसन पर बैठकर पुजारी जी सबको प्रसाद देते थे चरणावृत देते थे उस आसन पर टोकनी आसन पे टोकनी सिंहासन पे माटी पड़ी अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी भगवान के अंगों पर धूल चढ़ी सिंहासन पर माटी आसन पर टोकनी पुजारी रोने लगे ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा मुझ उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की देखा भगवान ने कहा पाप नहीं पूर्व पुण्य जागा तुम तोहिते भक्ति सफल सातवी तोहिते वन विनीत सेवा में मोहिते अधिक संत करी लेखा तुमने मुझसे अधिक संत को सम्मान दिया ये भक्ति है तुम्हारी तो भगवान कहते संत को हमसे अधिक समझो यह हमारी भक्ति है आठ यथा लाभ संतोषा प्राप्त को पर्याप्त समझे और स्वप्न में भी किसी दूसरे का दोष न देखे सपने नहीं देखे पर दोषा एक बार हमने ऐसे ही कहा कि स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए तो एक सज्जन कहने लगे कि सपने में तो हम भी नहीं देखते वैसे देखते रहते हैं अरे हमने कहा कसौटी तो सपना ही है नवम सरल शब्द संलहीना मम हरोस ही हरस नदीना भगवान कहते ये नौ प्रकार की भक्तियाँ हैं सरल देखो सरल शब्द कितना सरल है सरल बिल्कुल सरल और हमें तो लगता है कि सा से सीता रा से राम ला से लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण ही जिसके जीवन में समाये हो वो सरल है और नौ प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति किसी के जीवन में हो किसी के जीवन और भगवान क्या कहते ऐसा नहीं कि भक्ति ये करे और वो ना करे और पंडित जी करें और गुप्ता जी न करें और वो नहीं नी ना करे और पुरुष करे नहीं भगवान कहते हैं नवमा एक जिनके हो नव प्रकार की भक्तियों में एक भी जिनके जीवन में हो नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता मानो एक भगत करण नाता मैं भक्ति के उसी नाते को स्वीकार करता हूं एक बार किसी भैया ने मुझसे कहा तो महाराज माताएं हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो हमने कहा ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं लोग मना करते हैं अरे हमने कहा ना लोगों की सुनो ना हमसे पूछो श्री हनुमान चालीसा से ही पूछ लो तो बोले हनुमान चालीसा कैसे बताएगा हमने कहा लिखा है या जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े जो पढ़े बोलो हम तो कहते हैं भक्ति इतनी सरल है जो यह पढ़े में शर्त नहीं कि मन लगा कर पढ़ो यह भी शर्त नहीं कि पूर्व की तरफ मुहे करके पढ़ो के उत्तर की तरफ मुहे करके पढ़ो के आसन लगा के पढ़ो के स्नान करके पढ़ो के लेट के पढ़ो के बैठ के पढ़ो बस जो यह पढ़े शर्त इतनी है हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा भक्ति इतनी देखो गंगा जी में स्नान करने का सबको अधिकार है और भगवान की भक्ति गंगा जी है तो भगवान की भक्ति करने से भगवान के ये गुण अपने जीवन में उतर आते हैं कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला आज विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं प्रभु चाह में प्रभु चाह हमें चाह हे लाने को भगवान की भक्ति कहते हैं प्रभु चाह चाह मिलाने को भगवान तो की भक्ति कहते प्रभु चाह मै मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं प्रभु चाह में मिलाने तो तो तो को भगवान तो की भक्ति कहते भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है हरम, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं कर्म के पुजारी करम चाहते हैं न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं भगवान की भर भा गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ प्रभो तेरी हाँ मैं मेरी भी हाँ है तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो बस इसी का नाम भक्ति है एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारी तो एक ही इच्छा है बस केवल एक इच्छा है एक इच्छा का क्या इच्छा है क्या शांति मिले महात्मा बोले शांति की इच्छा मत करो इच्छा को शांत करो शांति तो तुम्हारा स्वरूप है अशांत तो तुम्हें इच्छा नहीं किया गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे देखो इच्छा पूरी ना हो तो दुख इच्छा पूरी हो जाए तो सुख और इच्छा ही ना रहे तो आनंद ही आनंद है एक महात्मा कहते थे चाह पैसों से आनों में आती रही चाह आनों से रुपया बनाती रही चाह रुपयों से नोट बनाती रही चाह नोटों से कोठी चुनाती रही चाह कोठी में मोटर मंगाती रही चाह, चाह मोटर से होटल में जाती रही चाह होटल में बोतल खुलाती रही चाह क्या क्या न करती कराती रही अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए और चाह जर से लगी जी जरा हो गया चाह हरी से लगी जी हरा हो गया और चाह उनकी हमको तो हरदम चाहिए और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए ऐसे लिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा बना बस प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति के प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान भक्ति कहते हैं बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते बस जीते जी मर जाने को भगवान भक्ति कहते बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कह आंखों से बरसते हो आंसू और अदरों पर मुस्कान आंखों से बरसते आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे एक संग में रोने गाने को भगवान भक्ति कहते एक संग में रो गाने को भगवान की भक्ति कहते एक संग मेरों में गाने को भगवान की भक्ति कहते एक संग में रो गाने को भगवान की भक्ति कहते जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में मेंूफान जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान भक्ति विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते बस जीते जी मर जाने को भगवान भक्ति कहते हैं जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं बस जीते जी सुख दिख का मिलता नहीं राजेश्वर से जी वन को जिंदगी में सुख दिखता है मिलता नहीं शायद अब मिल जाए अब मिल जाए अब मिल जाए अब मिल जाए, जाए, जाए, जाए। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर ऐसे जीवन को जी में सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर से जीवन को तरगर दे उसी तराने को भगवान भक्ति कहते घर में उस बनाने को भगवान की भक्ति कहते प्रभु चा चाह मिलाने को भगवान भक्ति कहते प्रभु मिलाने को भगवान की भक्ति कहते सच्चे जो आशिक हैं सच्चे जो आशिक हैं वो बह नहीं जाते कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती पतिंगे क्षमा पर जलते हैं वो समझाए नहीं जाते तेरी मस्ती के मस्ताने तेरी सूरत के दीवाने खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते विभीषण जी ने सब छोड़ दिया राम जी की शरण में चले।, चले भरोसा देखो, देखो। जिसने राज्य पद छोड़ दिया भाई छोड़, छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया यह तो सोचना चाहिए, चाहिए अब हमारा, हमारा कौन होगा लेकिन एक ही भरोसा जानकी जीवन की बलिजयी हो चित कह राम पद परिहर अब न चली गई जाइ भगवान का भरोसा तुलसी पट उतरे पहिरी हो उबर जूठन खाऊ महाराज राम जाऊ राम जी के शरण में जाऊंगा जो भोजन प्रसाद बचेगा वो ग्रहण करूंगा उतरे हुए वस्त्र धारण करूंगा पर उन्हीं का बन के रहूंगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा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 गल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बनावे लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा संसार से लगन लगा के देखे यूं तो सैकड़ों दर्द मंद मिलते हैं काम के आदमी चंद, चंद मिलते हैं जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं अब तो भगवान का भरोसा और हम लोगों को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए हरी भजले हरी भजले हरि भजने का मौका है हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है अभी भे अभी भले अभी भे का मौका है अभी भज अभी भे अभी भे का मौका है हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है हरी भज हरी भज हरी भजने का मौका है भीषण जी भगवान की शरण में आए मेरे, मेरे राम ना मुझे ना अपना, अपना लेना जैसे ही विभीषण जी भगवान की शरण में आए बंदरों ने देखा विभीषण जी का ठहरो ठहरो ठहरो हुई ठहर ठहरो अभी आप अपना परिचय दो कौन हो विभीषण जी ने कहा कि मैं रावण का भाई विभीषण राम जी की शरण में आया हूं बंदरों ने कहा ठीक है हम पूछकर बताते हैं यहीं रहो बंदर गए सुग्रीव जी के पास रावण का भैया मिलने आया है सुग्रीव जी राम जी के पास गए और यही कहा भाई आवा मिलन कै ग्रीव सुनौ रघुराई कैग्री सुनौ रघुराई सुनऊ रघुराई आवा मिलन दशानन भाई आमिलन भाई भाई महाराज <coughs> दशानन का भैया मिलने आया है भगवान ने कहा इतने लोग मिलने आए कभी पूछा नहीं आज क्यों पूछ रहे सुग्रीव जी ने कहा इसलिए क्योंकि यह दसानन का भाई है और जिसके दस मुखों उसका ठिकाना उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं कब किस मुह से कौन सी बात बोलने लगे एक कवि ने कहा हे रावण तेरे दस दस सिर और बीस आंखें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 तो यह तो दसानंद का भाई है भगवान बोले मैं तो सहसानन का भाई हूं मेरे लक्ष्मण जी तो हजार मुख वाले से है तो हजार मुखवाले का भाई दस मुख वाले के भाई से क्यों डरेगा अच्छा अच्छा सो तो ठीक है लेकिन भगवान बोले आने दो आने दो सुग्रीव जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा भेद लेने आया है भेद हमार लेन हमारे आ सुग्रीव हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है सुग्रीव जी बोले नहीं है तो हमारे जामंत्र के बीच में हमारे और अंगद जी के बीच में हमारे और हनुमान जी के बीच में हमारे और नलनील के, के बीच में कोई भेद है सुग्रीव जी बोले नहीं है भगवान बोले जब भेद है ही नहीं तो ले क्या जाएगा चलाने भेद हो तब तो ले जाएगा सुग्रीव जी बोले हम एक बात जानते हैं ऐसे आदमी को तो बांध कर रखना चाहिए भगवान बोले हाँ ये बात ठीक है। सुग्रीव जी ने कहा रस्सी का, का इंतजाम करें भगवान ने कहा कि रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति हमेशा बंधा नहीं रह सकता फिर भगवान ने कहा तुम बुलाओ मैं तो अपनी भुजाओं में भरकर उसे बांध लूंगा हमेशा के लिए बांध प्रेम के बंधन में बांध लूंगा बोलो विभीषण जी का भरोसा और भगवान की ओर से अभयता अच्छा देखो यहां सुग्रीव जी तो इतना बोल रहे हैं पर जो निमंत्रण देकर आए वो बोल ही नहीं रहे विभीषण जी को निमंत्रण तो हनुमान जी देकर आए जैसे मान लो कोई निमंत्रण करे किसी महात्मा का कि महाराज कल दोपहर को आपका भोजन हमारे यहां मकान, मकान तो आपने देखा ही है आ जाना ठीक है महात्मा दूसरे दिन पहुंच जाए वही आदमी मकान का दरवाजा खोलकर महात्मा को देखकर कहे कहिए महाराज कैसे कष्ट किया निमंत्रण देने वाले हनुमान जी बोल ही नहीं रहे तो भगवान ने हनुमान जी से ही पूछा था गीतावली रामायण में है ये भी वर्णन हनुमान भगवान ने हंसकर हनुमान मई की ओर देखा <laughs> कि आज सुग्रीव जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बाते कर रहे हैं हनुमान जी इन्हीं सुग्रीव जी ने आपको भेजा था और हमारा भेद लेने के लिए भेजा था और ब्राह्मण के रूप में भेजा था तो जब तुम इतने बड़े संत निकले तो हमें लगता है कि विभीषण भी संत ही निकलेंगे क्योंकि हमारा भेद तो संत ही लेते हैं दूसरा कोई क्यों लेगा हनुमान जी की ओर देखकर भगवान पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हनुमान जी बोले खोटो खरो तो पालिए खोटो खरो सभी तो पालिए हनुमान विभीषण चाहे जैसे हो चाहे खोटे हों चाहे खरे अपने धनु समान से पूछ लो भगवान ने कहा कि हनुमान लंका तो तुम गए थे तुमसे ही पूछूंगा हनुमान जी ने कहा कि हम तो लंका गए थे पर हमसे पहले भी वहां आपके धनुषवाण पहुंचे हुए थे विभीषण जी की कुटिया पर रामायुध अंकित गृह शोभा न जाए तो आपके धनुषवाण के सानिध्य में रहे विभीषण उन्हीं से पूछो और दूसरी बात हनुमान जी ने बड़ी सुंदर कही कि प्रभु आपके हाथों में धनुषवाण रहते हैं धनुष बाण लखी राम को दी नहीं हो तो छा टेढ़े सूधे सवनी को है हरिहाथ निवाह धनुष से टेढ़ा बाण है सीधा दोनों भगवान के हाथ में टेढ़ धनुष को तो छोड़ भी देते हैं सीधे बाण को तो छोड़ भी देते हैं पर टेढ़े धनुष को नहीं छोड़ते हनुमान जी का कहना यह है कि सुग्रीव जी चाहे बाण की तरह सीधे हों चाहे धनुष की तरह टेढ़े हों इनको अपना दीजिए बस यही मैं चाहता रहा हूं और टेढ़े को छोड़ते हैं तो किसी टेढ़े को ही देते हैं लक्ष्मण बाण सरासन सूधे सुधे देड़े सवनी सवनी देड़े को है हरि हाथ देवा भगवान ने कहा ठीक है ले आओ।, ले आओ हनुमान जी लेने गए जय कृपालु कहीं कपि चले अंगद हनु समे <coughs> अंगद जी और हनु हनुमान नाम नहीं लिखा हनु क्यों गुरु आए शिष्य स्वागत के लिए जाए बात समझ में आती है पर शिष्य आए गुरु स्वागत के लिए जाए अर्थात उन्होंने अपने गुरु होने का अभिमान छोड़ दिया लेवा लाया अब विभीषण जी ने देखा दूरी ते देखे दो भ्रा बहुरी राम चंदाम बिलोक रहे खटकी इकटक पलरोकी नैनानंद दाम बेदार का दर्शन से आ दूर, दूर से ही राम जी को देखा आनंदित हो गए विधीषण कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है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 मिला है मुझको किस्मत से ख्याल विंद मस्ताना पिया करता हूं हरदम शाम की उल्फत का पैमाना मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना ऐसी मस्ती हस्ती है मैं कदे मैं मस्ती है मैं कदे में और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे मैं दुनिया में नहीं मिलती मिलती तो बड़ी महंगी मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे परवाह नहीं जब से कस्ती है मैं कदे में मस्ती मस्ती आनंद आनंद आह पीता हूं मैं शराब सरे आम पीता हूं जब भी वक्त मिलता है सुबह शाम पीता हूं दुनिया के मैखाने मुझे अच्छे नहीं लगते मैं तो मुर्शिद के मैकदे मैं में जाम पीता हूं ये प्रेम की मदिरा का नशा भगवान के दर्शन के बाद जो मस्ती छा गई देखते ही रह गए आ। भगवान ने कहा विभीषण जी आ गए विभीषण जी अपना परिचय देने लगे नाथ दशानन कर में भ्राता जन्म सुर हे नाथ मैं दशानन का भैया हूं निशाचा जाति में मेरा जन्म हुआ है भगवान ने कहा ये परिचय क्यों दे रहे, तो दे रहे। इसी परिचय की वजह से तो देर लगी, तो देर लगी। तो पर मैंने, मैंने इस परिचय को महत्व नहीं दिया, दिया। हो गए तो हो गए निशाचा को हमें इसे कोई लेना देना पर विभीषण जी ने कहा कि प्रभु परिचय नहीं दे रहा हो आपको आप आप कुछ याद दिला रहा है। भगवान ने कहा मुझे याद दिला रहे हो। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या मैंने क्या। सुना है कि आप जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे अवश्य पूरी करते हैं भगवान ने कहा यह तो हमारे यहां का नियम है कुल रीत सदा चली आई प्राण जाए मरु वचन न जाए तो महाराज आपने जटायु जी को कुछ वचन दिया भगवान, भगवान ने कहा कि मैंने, मैंने कहा था सीता हरण कहो पिता समझाई और जो, जो मैं राम तो कुल सहित कहा किसान आए अगर मैं राम हूं तो कुल के सहित राम राम राम समाचार देगा ये वचन तो दिया भगवान ने कहा भीषण जी बोले आपने कुल के सहित रावण को मारने का वचन जटायु जी को दिया और मैं उसी रावण का भाई हूं नाथ दशानन कर में भ्राता तो मुझे शरण में लिया जाएगा या मेरी भी वही गति होगी जो आपने वचन दिया है विरद है शरण में आए हुए को लौटाते नहीं है हैं। और वचन है कि पूरा हैं तो अगर विरध रखोगे तो वचन टूटेगा वचन रखोगे तो विरध टूटेगा किसी को बुरा ना भला देखना है हमें तो तेरा फैसला देखना है सुग्रीव जी बोले हमने पहले ही कहा था कि शरण में तो आते ही उसने उपद्रव शुरू कर दिया अब एक ही रहेगा या वचन या विरल भगवान राम जी ने कहा कि विभीषण कुछ और कहना है विभीषण जी ने कहा कि आप कहेंगे कि जटायु जी को तो मैंने वचन दे दिया था लेकिन महात्माओं के सामने आपने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की है निश्चयहीन कर प्रतिज्ञा भगवान तो बोले हाँ की है विभीषण जी बोले उसी निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ निश्चर्य जन्म वंश जन्म सुरत्राता तो मैं यही सोच रहा हूं मुझे शरण मिलेगी कि मरण मिलेगा कि ऋण में उपस्थित होना पड़ेगा पर धन्य है श्री राम राम जी ने कहा कि जटायु जी को दिया गया वचन अवश्य अवश्य अवश्य पूरा होगा महात्माओं के सामने की गई प्रतिज्ञा अवश्य, अवश्य पूरी होगी मैं कुल के सहद दशानन का वध करूंगा जटायु जी को वचन दिया है। निशाचरों से महत कर दूंगा पृथ्वी को महात्माओं के सामने प्रतिज्ञा की है विभीषण जी बोले तो इससे आगे का अर्थ हमें खुद समझ लेना चाहिए लौट कर जाएं, युद्ध में ही मुलाकात होगी भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा कि विभीषण तुम्हें शरण बजेंगे तुम्हें स्वीकार किया जाएगा शरण मैं शरण बना दू भगवान मुझे शरण देंगे तो आपके वचन का क्या होगा आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा भगवान ने कहा वचन भी रहेगा प्रतिज्ञा भी रहेगी और तुम्हें शरण भी मिलेगी पहले यह सिद्ध हो जाए क्या तुम सचमुच तुम दशानन के भाई हो महाराज मैं तो, तो यही जानता, जानता हूं कि मैं दशानन का भाई हूं भगवान ने कहा कि तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारा जानना क्या सही जानना है फिर महाराज में किसका भाई हूं भगवान ने कहा विभीषण जी याद करो हनुमान जी श्री सीता जी को खोजने लंका गए थे तुमसे मुलाकात हुई थी हां हुई थी तो हनुमान जी ने क्या कहा था याद है संबोधन क्या दिया था तुम्हें तब हनुमंत कहा सुन भ्राता हनुमान जी ने कहा हे hey भैया विभीषण सुनो और तुम अभी भी मानते जा रहे हो कि नाथ दसानन कर्म में भराता तो पहले यह तो निर्णय हो कि तुम दसानंद के भाई हो कि हनुमान जी के भाई हो विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देह की दृष्टि से मैं दसानन का भाई हूं देही की दृष्टि से भगवान ने कहा कि देही की दृष्टि से तुम दसानन के भाई हो लेकिन वैदेही की दृष्टि से हनुमान जी के भाई हो और मैं देही का नाता नहीं मानता मैं तो वैदेही का नाता मानता हूं भक्ति का नाता मानता हूं संसार का कोई संबंध नहीं मानता इसलिए दशानन के भाई को नहीं हनुमान जी के भाई को मैं शरण में ले रहा हूं और हनुमान जी जिसके भाई हों जानकी जी जिसकी माता हों राम जी जिसके पिता हों देखी चाहू जानकी माता तो सीता राम जी जिसके माता पिता हैं वह निशाचर वंशी हो नहीं सकता वह रघुवंशी है रघुवंशी विभीषण को शरण में ले रहा हूं हनुमान जी के भाई को शरण में ले रहा हूं विभीषण जी चरणों में गिर गए प्रभु जैसा सुना था उससे अधिक पाया भगवान, भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया और भगवान ने एक बात कही कहो लंकेश, लंकेश लंकेश लंकेश के पति, पति क्या पति हाल पति है विभीषण जी ने सिर झुका लिया समझ गए हमारी चोरी, चोरी पकड़ गई क्योंकि विभीषण जी जब राम जी की शरण में आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या मुझे शरण मिलेगी मिलेगी क्यों एक सज्जन और गए थे और वो भी अपनों से ही पिटकर गए थे सुग्रीव जी को बाली ने भगाया वो भी अपने बड़े भाई से पिटकर गए थे और विभीषण जी बोले हम भी पिटकर आए और मैं कहता हूं धन्य है ये सुग्रीव जी और विभीषण जी कम से कम चोट खाकर तो भगवान की ओर चले जाते हैं हम तो चोट खाकर भी नहीं जाते फिर लौटकर शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप महफिल में फिर से आ गया हूं मैं इस ख्याल से अच्छा चोट जिसको भी लगती है अपनों से ही लगती है अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम है अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम हैं। दोस्त से मिलते जो हम दुश्मन भी दे पाते नहीं भाइयों नहीं बड़े भाई मैं सताया सुग्रीव जी को शरण मिल गई विभीषण जी खुश हुए मुझे भी मिल जाएगी ऐसा लेकिन मन है मन का कोई ठिकाना नहीं कभी अपने मन के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 भरोसे न देना कभी अपने मन के तन कीमती है मगर है नासी तन कीमती है मगर है नासी कभी अगले क्षण के भरोसे न दे निकल जाएगी तो सदा के खलो से है ना हम सोचते काम दुनिया के कर धन धाम अर्जित करना म कर ले फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे उस एक दिन के भरोसे न रहना उस एक दिन तुझ को ज मेरा मेरा कहेंगे जरूरी, जरूरी नहीं बेबे तेरे रहेंगे मतलब से मिलते दुनिया के साथ सदा इस मिलन के भरोसे न सुमिल सदा इस मिलन के मन है चला गया सुग्रीव जी को बाली का राज्य मिल गया भगवान ने राज्य दिया अब विभीषण भी, भी सोचने लगे क्या हमें भी राज्य मिलेगा रावण को मार कर क्या लंका का राज्य भगवान हमें देंगे अब जा रहे थे भगवान से मिलने और मन कहा से कहा चला गया किस ओर चल दिए हैं किस ओर जाते जाते किस ओर चल दिए किस ओर जाते जाते किस ओर किस ओर जल दिए किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं फिर दल आते आते जग में भटक गए जग में भटक गए आते जग में भटक गए तेरे दर पे आते आते इर्द ये मन में बात आई तो मुझे भी भगवान लंकापति पति लेकिन मन में सोचना अरे कहां, कहां से ये बात आ गई हटाओ हटाओ हटाओ भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान ने ऐसे कहा और लंकापति क्या हाल है विभीषण जी ने कहा कि प्रभु पहले इच्छा थी अब नहीं रही भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं रही अब हम में इच्छा पैदा हो गई मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा समुद्र का जल मंगा देखो रावण ने केवल लात, नहीं, लात नहीं, नहीं मारी बात भी कही लात की चोट तो आदमी भूल जाता है पर बात नहीं भूलता असकय की निश चरण प्रहारा असकय और ये अशकय निकला नहीं विभीषण जी के मन से असकय चला विभीषण जब ही और राम जी के पास आकर असकय करत दंडवत देखा भगवान ने कहा पहली ये असकय निकालो समुद्र का जल लेकर तिलक किया तो राम जी बोले असकय राम तिलक ते ही सारा बंदर परेशान कुछ बंदरों ने राम जी से कहा प्रभु आपने विभिषण को लंकापति बना दिया हाँ तो अभी रावण मरा नहीं कहीं रावण भी पीछे से शरण में आ गया तो कि मैं भी आपकी शरण में हूं तब क्या करोगे भगवान ने कहा कि रावण आएगा नहीं अगर रावण आ जाए तो भैया मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि विभीषण को लंकापति बनाया और रावण अगर चरण में आ जाए तो उसे अयोध्या पति बना दूंगा अभी दो भाई बनवासी बन के घूमते हैं फिर चारों भाई बन में घूमते यह है श्री राम विभीषण जी चरणों में सिर रख देते हैं मैंने सब कुछ पा लिया अब क्या करोगे वो गे वो गे। आपकी रणलीला देखूंगा रणलीला देखी भगवान ने लंका के इस महासमर में बड़े बड़े योद्धाओं को समाप्त तो कर दिया अंत में रावण भी समाप्त तो हुआ विभीषण जी का राज्य तिलक हुआ विभीषण जी भगवान की शरण में आए भगवान ने कहा विभीषण करे वो कल्प भरि राज तुम मोहिश मे हो मन एक कल्प तक तुम राजा बनकर रहना एक कल्प तक विभीषण जी बोले फिर यही करते रहें क्यों आई राजा बने तब तो राजा ही बने रहेंगे एक आदमी ने कहा काम करे संसार को मिलन चाहे करतार संसार का काम करे भगवान से मिलना चाहे कह रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार दो घोड़े पर सवारी होगी संसार का काम करे भगवान से मिलना चाहे पर श्री तुलसीदास जी बोले कि दोनों हो सकते हैं काम करे संसार को हरिसो राखे टेक कह तुलसी यो बनत है दो तुरंग रथ एक क्यों भाई रथ में दो घोड़े भी जोत तो दो तो क्या है भगवान ने विभीषण जी से कहा कि तुम हमेशा राज्य करना एक कल्प तक राज्य करना छोड़ने की जरूरत नहीं है तो हम इससे बचेंगे कैसे का मोह सुमेरे वो मन माह मन में मेरी याद करते रहना मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया देने वाले ने दिया वह भी दिया किसान से मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया मेरा नहीं भगवान अच्छा सचमुच भगवान ये दुनिया में जितनी चीजें हैं आपके लिए हैं आपकी नहीं हैं अच्छा चलो आप और बात जाने दो कई बार लोग कहते हैं जब तक मेरी श्वास चल रही है जब तक इस तन में श्वास है मेरी श्वास अच्छा सही बताना श्वास आपकी है अगर श्वास आपकी होती तो जब मन होता तब लेते नहीं मन होता नहीं लेते आज तो इतवार का दिन है बहुत लोग नहीं लेते कि तो छुट्टी का दिन है हमारी सांस हम लें ना लें पर ऐसा हो नहीं सकता श्वास आपकी नहीं है हां आपके लिए है तो जैसे श्वास आपकी नहीं आपके लिए है इसी तरह मकान आपका नहीं आपके लिए है इसी तरह संसार आपका नहीं आपके लिए है भगवान कहते मेरा स्मरण करना बस अच्छा देखो मैं आपको बताऊं एक नए ढंग के महात्मा नए नए ढंग के नए नए हुए थे कोई संतों के साथ रहने का उनको अनुभव भी नहीं था तो दिन भर अभिमान से भरे रहे मैं साधु हूं एक तरफ उठो तो, तुम साधु को क्या समझते हो मैं साधु बेचारे लोग डरे दूर से ही प्रणाम करके चले आए एक सज्जन ने मुझसे कहा कि ये तो संत महाराज बड़े विकट हैं वो कहते हैं, मैं साधु दूर रहो दूर रहो तुम संसारी दूर रहो मैं साधु मैं साधु और बेचारे संसारी भी कहें आप तो पार लग गए हम तो माया जाल में फंसे हैं यही कहते हैं हम मुझसे किसी ने कहा कि ये ये तो बड़े विकट संत है तो एक दिन वो मेरे सामने कहने मैं तो साधु मैं साधु तो हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज ये दूसरों को कहने दो आप अच्छे साधु हैं दूसरे लोग कहें आप कहते हैं तो मुझसे नाराज हो गए क्या समझते तू साधु साधु की बड़ी महिमा है साधु की बड़ी महिमा है तो हमने कहा क्या महिमा है बताओ तो बोले संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता बोलो बोलो बोलो वो सोच रहे थे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं तो जैसे ही उन्होंने कहा कि संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता बोलो बोलो मैंने भी उन्हीं की शैली में कहा हमने कहा गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता बोलो बोलो बोलो बोलो अगर संत से गृहस्थ को शिक्षा मिलती है तो गृहस्थ से संत को भिक्षा मिलती है अगर संत से गृहस्थ का परलोक बनता है शिक्षा के द्वारा तो गृहस्थ से संत का लोक चलता है भिक्षा द्वारा दोनों एक दूसरे के पूरक है पर वो तो बड़े नाराज हो गए बहुत मैं संत हूं संसारियों से मेरी कोई तुलना नहीं है अजय हमने कहा आपकी विशेषता क्या तो लेकर एक बात मैंने विवाह नहीं किया अब यही एक बड़ा अभिमान है कि मैंने विवाह नहीं किया तो जब मैंने विवाह नहीं किया तो हमने हंस कर कहा हमने विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं <laughs> इसमें भी दो बातें हैं किया नहीं अब और नाराज हो गए कहने लगे नहीं नहीं किया मैंने नहीं किया ये प्रपंच है झंझट है गलत काम है पाप तो मैंने कहा आपको प्रणाम आप सचमुच महान है आपने ये काम नहीं किया बड़ा अच्छा है लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपके पिताजी ने विवाह किया था कि नहीं बोले उन्होंने तो किया ही था हमने कहा अगर वो विवाह न करते तो आपका जन्म होता आप विचार करो जिसे आप माया जाल कहते हो झंझट कहते हो प्रपंच कहते हो संसार के सारे संतों का जन्म इसी माया जाल से हुआ इसी प्रपंच से हुआ है गृहस्थ न होते तो संतों का जन्म कहां होता अरे संतों के जन्म की बात जाने दो गृहस्थ न होते तो परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार कहां होता इसीलिए हमारे यहां कहा गया धन्यो और गृहस्थ आश्रम आश्रम धन्य है अच्छा गृहस्थ विरक्त में मैं एक ही अंतर मानता हूं कल हम लोग कहीं गए थे लौट के आए तो एक हमारे साथ वाले शहर की सड़क से आए हम लोग बाईपास से आए बने रहते हैं बड़े बड़े शहरों बाईपास रोड बाहर बाहर से निकल जाते हैं एक शहर और विरक्त में इतना ही अंतर है कि जो बाईपास रोड से निकले वो संत विरक्त और जो शहर की सड़क से निकले वो गृहस्थ अजब बाईपास की सड़क तो वैसे ही खाली पड़ी रहती है बहादुरी तो उसकी है जो शहर की सड़क से जहाँ जाम लगता है धीरे धीरे अपनी गाड़ी बढ़ाकर आगे लेकर वहीं पहुंचता है जहाँ बाईपास रोड मिलता है आगे जाकर तो दोनों सड़कें एक सी मिलती हैं। धन्य है वो ग्रस्त जो संसार के झंझटों में फंसा हुआ अपनी गाड़ी को जितना मौका लगता है उतना आगे बढ़ा बढ़ा संसार को पार करके कर, संत की सड़क में मिलता है आगे जाकर दोनों सड़कें एक हैं भगवान ने कहा कि विभीषण तुम संत नहीं बने कोई बात नहीं मन माई सड़क एक ही है पुनिमम धाम पाई हो जहाँ संत सब जाते मेरे धाम को प्राप्त करोगे भगवान को याद करते रहो आप कुछ भी बने रहो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं भगवान का स्मरण विभीषण जी ने कहा कि प्रभु कुछ दिन रुक जाते भगवान ने कहा रुक नहीं सकता भरत दशा सुमिरत मोहि निमिस कल्प समुझा भरत की याद करके मेरा हृदय भर आता चित्रकूट में श्री भरत ने कहा था तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीरन आई हो तो प्रभुचरण सरोज शपथ जीवित परिजन ही न पाई तुम तो मुझे शीघ्र भेज दोषण जी ने पुष्पक विमान की व्यवस्था की भगवान श्री सीता जी के संग विराजमान हुए मुख्य मुख्य बानरों को बिठाया चलत विमान पुलाहल लाल कोई चलत विमान को लार जय लघु कहा सब कोई विमान जय सब कोई श्री राम सभी कहते भगवान विमान में बैठकर चले थे मुख्य मुख्य वानर विभीषण जी विशास भगवान सभी महात्माओं के स्थान पर गए सृंगवीरपुर में विमान उतार दिया गया भगवान ने श्री हनुमान जी को भेजा भरत जी को समाचार दो अवधि यही है अवधेश बचनों की और अवधि यही है अवधेश पद पाने की अवधि यही है प्रभु के अवध आने की न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की तब तक हनुमान जी ने समाचार दिया विपुर सुजस सुजस सीता अनोज सहत आवत सीता सहत प्रभु प्रभुआवत सीता अनोज सहत प्रभुआवत सीता श्री सीताराम जी का आगमन हो रहा है लक्ष्मण जी आ रहे हैं भरत जी ने जो समाचार सुना भैया आप कौन हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान भरत जी हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं हृदय से लगाने के बाद श्री भरत कहते हैं क्या तुम सचमुच हनुमान हो हनुमान जी ने कहा हां भरत जी ने कहा मेरी आंखें कहती हैं कि तुम हनुमान हो लेकिन जब हृदय से लगाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे राम जी मेरे हृदय से लग गए हो मिले आज मुझे राम पीड़ित भगवान ने भी सोचा कि विमान में बैठकर बाद में चलेंगे पहले हनुमान में बैठकर चलें ताकि भरत से मिलना हो जाए जी बड़े आनंदित हुए नगरी में समाचार फैला सभी लोग उमड़कर बाहर आ गए भगवान विमान में बैठकर आए अयोध्या का दर्शन करते हैं मेरो अवध धाम ब्रह्मा मंगलकारी है मेरो अवध धाम मंगलकारी है मुकुट मन, मंगल है मंगल है मुकुट मन, मंगल है मंगलकारी मंगलकारी मंगलकारी मेरो मुकुटमनी मंगलकार मंगलकार मंगलकारी है जन्मभूमि मम पूरी सुहावन जन्मभूमि मम पूरी सुहावन उत्तर दिश सरजूब है पावन उत्तर दिश सरजूब है पावन मंगलकारी है मनोहर मंगल है मेरो ारी है अपार्जन समूह को देख कर भगवान अनंत रूप बना लेते हैं और एक बार में सबसे मिलते हैं विमान से उतरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया माताओं के चरणों में प्रणाम किया भैया भरत धरती पर पड़े थे भगवान ने कहा उठ भाई तुलसका न तुझसे राम खड़ा है तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया भगवान भरत को हृदय से लगाते हैं सभी मित्रों का स्नान हुआ गुरुजी से लोगों ने कहा कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ कल नहीं पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी ये बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए गुरुजी ने कहा ठीक राम जी स्नान करते हैं वस्त्र आभूषण धारण करते हैं सीता जी को उनकी सास माताओं ने स्नान कराया और श्री सीता राम जी सिंहासनासीन हुए श्री वशिष्ठ जी ने तिलक किया प्रथम तिलक वशिष्ठ मुन की पुनिशम विप्रण आय सुधीना सुतविलोक हर्ष महातारी सभी आनंदित होते हैं आहा। राम जी से किसी ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा राम जी बोले आगे नहीं हमारे पीछे देखो पीछे कौन श्री भरत क्या लिए हैं छत्र छत्र के नीचे बैठा कौन है प्रभु आप राम जी कहते यही मैं कह रहा हूं कि भरत की छत्र छाया न होती तो राम राजा नहीं हो सकता था संत की छत्र छाया में ही राम राजा आता है भरत जी रोकर बोले प्रभु आपका छत्र उठाने से आपके छत्र की छाया मिल गई भगवान से कहा कि भरत जी को पीठ पीछे क्यों रखा भगवान बोले भरत से पूछो भरत जी ने कहा मैं कुटिल हूं इसलिए भगवान ने दूर भी नहीं किया और पास में भी रखा लेकिन भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि सीधी सी बात है जब कोई किसी से हार जाता है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 खड़े हैं भरत जी भी हैं, कर जोड़े। में हनुमत है दरबार की की की कृपा से बस यही एक मर्म समझा है है कि के उद्धार की हम लोग आनंदित हों आज से अभी से इसी समय से जिनका स्वभाव ऐसा कोमल दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला ऐसे राम जी हमारे राजा राम राजा हमारे अब राम जी आ गए हैं नहीं तो अवधवासी यही कह रहे थे बोल बोल का मेरे राम कब आएंगे बोल बोल का मेरे राम कब आए राम कब आएगे राम कब आएँगे राम कब आएंगे राम कब कबुआए बोल बोल का, का मेरे राम कब आएँगे बोल बोल का मेरे राम कब रे आए नहीं सामने लगाई कहाँ देर रे सावरे लगा कहाँ वेरे दे आए नहीं सावरे लगाया कहाँ दे, आए नहीं, कहा दे आए नहीं साोरे लगाई कहाँ गेरे मैंने, चक चक तो रखे मैंने, चक चक के बेरे में चक चक के बेरेएंगे बोल बोल कागा मेरे राम कब आए बोल बोल कागा मेरे राम कबान बोल बोल मेरे मेरे नाम नाम आए आए और जब राम नामी अयोध्या में आगा तो अयोध्या में आनंद ही आनंद सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मीठो मीठो सर जू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे वो है ठो सरजू जी को पानी लागे धन्य कौसिला धन के कई धन सुमित्रा मैया धन्य कौसिला धन के कई धन सुमित्रा मैया धन्य भूख दशरथ जी के आनंद खेलत चारू भैया पानी लागे प्रभु ला महिमी ठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी गजधानी लागे गजधानी लागे मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे रंग महल महिला सुंदर हनुमान कढ़ी मणि राम चावनी स्वयं जगत, जगत के मालिक बैठे थे कनक, कनक, कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे थे कनक भवन के अंदर कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खानी डाले सुख खानी लागे। में तो, तो, तो ससुर तो, पानी लागे सीताराम जी की प्यारी गजधानी लागे गजधानी लागे रजधानी सहज वन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की जय भावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की जानक महल कुछ सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के की जानक की महल कुछ सुंदर शोभा लक्ष्मण जूक यहाँ कण से तो प्री पुरानी रागेानी लागे, लागे मोह मीठो मीठो सरजूली को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोह मीठो मीठो सरजूली को पानी ला जय श्रिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले जय श्रिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले सीता राम नाम, नाम धुन प्यारे मस्तान ले मस्तानी लागे मोहि गोवी गो को गो पानी लागे शी की प्यारी रहे, दानी लागे लागे मन तू देखो सरयू प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को जनराज से रहे निर्भय फिकर कहो क्या उसको जनराज से रहें निर्भय फिकर कहो क्या उसको किसको जिसको माँ तपता सघुरा श्यामारिया मा रानी ला मोहिमीठो मीठो, मीठो सरजू जी को पानी लागे ला सि लागे रजधानी लागे मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे राम जी की जारी न जजधाना लागे जज धानी लागे वो मीठो मीठो सरजू जी को पानी सीता